आतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 11 अनुभूत विषया संप्रमोस स्मृति अनुभव किए हुए विषय का फिर चित्त में आरोह पूर्वक उससे अधिक नहीं किंतु तन्मात्र विषयक ज्ञान होना स्मृति है व्याख्या स्मृति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव है अनुभव से ज्ञात जानी हुई वस्तु को अनुभूत कहते हैं जब किसी दृष्ट अथवा श्रुत देखी या सुनी हुई आदि वस्तु का ज्ञान होता है तब एक प्रकार का उस अनुभूत वस्तु का तदाकार संस्कार चित्त में पड़ जाता है फिर जब किसी समय में उद्बोधक सामग्री के उपस्थित होने पर वह संस्कार प्रफुल्लित हो जाता है तब चित्त इस संस्कार विषयक परिणाम को प्राप्त हो जाता है यह अनुभूत पदार्थ विषयक चित्त का तदाकार परिणाम स्मृति वृत्ति कहलाता है प्रमाण विपर्य और विकल्प द्वारा जागृत अवस्था में जिस किसी वस्तु को अनुभव करते हैं तो उस अनुभव से चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उन संस्कारों से स्मृति होती है अनुभव सदृश संस्कार होते हैं और संस्कार सदृश स्मृति होती है निद्रा में अभाव का अनुभव होता है उसके संस्कार से भी उसके सदृश स्मृति पैदा होती है इसी प्रकार स्मृति के भी संस्कार पड़ते हैं और उससे भी उसके सदृश स्मृति होती है स्मृति का विषय अनुभूति से कम अथवा उसके बराबर हो सकता है उससे अधिक नहीं हो सकता है स्वप्न भी जागृत अवस्था के अनुभूत पदार्थों की स्मृति है इसमें जागृत के स्मर्तव्य विषय भी दिखलाई देते हैं किंतु वे सब कल्पित होते हैं यह स्मृति की स्मृति है इसमें यह यथार्थ ज्ञान नहीं होता कि हम स्मरण कर रहे हैं इसको भावित स्मर्तव्य स्मृति कहते हैं जागृत अवस्था में जो स्मृति होती है उसमें स्मर्तव्य विषय नहीं दिखाई देता किंतु हमको ज्ञान होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं यह वास्तविक स्मृति है इसको अभावित विस्मर्तव्य स्मृति कहते हैं स्मृति को सबसे अंत में लिखने का कारण यह है कि यह वृत्ति प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति के अनुभवजन्य संस्कारों से उत्पन्न होती है संप्रमोस नामोश्ते धातु से तस्करता स्थेय अर्थात चोरी का है इसलिए असम प्रमोस का अर्थ तस्करता का अभाव है जिस प्रकार लोक में पुत्र के लिए पिता से छोड़ी हुई वस्तु का ग्रहण करना असंप्रमोस अस्तेय अर्थात चोरी नहीं है किंतु दूसरों की छोड़ी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है इसी प्रकार अनुभव स्मरण ज्ञान का पिता है क्योंकि स्मरण ज्ञान अनुभव से ही उत्पन्न होता है अनुभूत विषय अनुभव द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति के तुल्य है इसलिए स्मरण ज्ञान का अनुभव विषय से अधिक प्रकाश करना संप्रमोस चोरी अर्थात स्मृति नहीं है केवल अनुभूत विषय को ही उसके बराबर अथवा उससे न्यून कम प्रकाश करना अधिक नहीं असंप्रमोस है अर्थात स्मृति है इसलिए स्मृति का विषय अनुभूत विषय से कम हो सकता है अधिक नहीं हो सकता यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि चित्त जो स्मरण करता है वह प्रत्यय मात्र ज्ञान मात्र ग्रहण मात्र का स्मरण करता है या ग्राह्य मात्र विषय मात्र या ग्राह्य ग्रहण विषय और ज्ञान इन दोनों का स्मरण करता है इसका समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञान विषयक अनुभव के अभाव से विषय का ही स्मरण होना संभव है तथापि पूर्व अनुभव को ग्राह्य ग्रहण उभयाकार विशिष्ट होने से उनसे उत्पन्न हुआ संस्कार भी उन दोनों आकारों से संयुक्त होकर ग्राह्य ग्रहण दोनों स्वरूप वाली स्मृति को उत्पन्न करता है एक विषयक को नहीं इसलिए ज्ञान संबद्ध विषय का ही स्मरण होता है न केवल ज्ञान का और न केवल विषय का अर्थात अनुभव आकार स्मरण ये तीनों समान ही आकार से भान होते हैं विभिन्न आकार से नहीं अहम घटम जाना मैं घट विषय ज्ञान वाला हूँ इस अनुभव में घट और ज्ञान दोनों का ही भान होता है इससे अनुभवजन्य संस्कार भी दोनों विषयों वाला मानना पड़ेगा इसी प्रकार इस संस्कार से उत्पन्न होने वाली स्मृति भी दोनों विषय वाली होगी एक विषय वाली नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि ग्राह्य और ग्रहण इन दोनों का ही स्मृति प्रकाश करती है एक का नहीं